अब आत्मनिपद प्रक्रिया में जो सूत्र है याद है इसको हाथ उठाओ कितने में एक दो तीन लिख लिख लो कल जितने वहाँ पुस्तक बंद करके पुस्तक बंद करके कितने लिखा है एक भी नहीं संशोधन कर रहा था क्या पुस्तक देख करके एक क्या लिखा है कटा है आगे सूत्र है गंधन अवक्षेपण सेवन साहसिक प्रत्यन प्रकथनोपयोगशु क्रिया क्रिया क्या आगे होगा आपने आत्मनिपद किरण धातु सरित कर्तृभिप्राय क्रियाफल सूत्र से किरण धातु से आत्मन पद प्राप्त था और ये फिर सूत्र की क्या आवश्यकता है कर्तिकाम नहीं होने पर भी आत्नपद हो जाएगा गंधनम का अर्थ सूचनम उत्पूर्वक उत्कुरुते उत्क्रते का क्या अर्थ होगा सूचयती अवक्षेपण का अर्थ है भर्तसनम पटकराना श्यन भर्तिका उत्कुरुते श्यन है पक्षी भर्तिका छोटे पक्षी है भर्त भर्तसहती उसके अर्थ है भर्तसनम फटकराना और सेवन साहसिक सेवते सेवनाय सेवना सेवन धनाक्षेपण के बाद सेवना हरिम उत्कुते उपकृत हरिम उपकृते सेवते आगे साहसी के परदारा प्रकृत पुिंग है नित्य बहुचन होता है तेजु सहसा प्रवर्तते प्रकृत सहसाह कर, करता है और आगे प्रत्यन तो हे गुणाधन एधो दकस्य उपस्कुरुते। उपस्कुरुते से उपस्कृते उपस्कृत में उप क्या सौ कैसे रखा गया हुँ? कोई सत्र है आया संपरी व्याम करो तो भूषण संपरि और उपके लिए है? उपात प्रत्यत्तन गुण उपात प्रत्यतन हाँ ये प्रतिरतन हुआ गुणाध्यान का उपस्कृत सुट हो गया गुणमाद शब्द सकारांत यो दक शब्द दका भी है उदक भी है एध दको दक से उपस्कृत गुणमादते आगे प्रत्यतन के प्रकथन कथा प्रकृति कथा क्या भी होती है द्वितीय बहुसन है कथा कथे कथा केवल रूप किसानी का कथा कथे कथा कथे कथा कथाम कथे कथा द्वितीय भोजन कथा प्रकथय शतम् प्रकृति प्रकृति का तो उपयोग करता है प्रकृति में धर्मार्थ विनियुक्ति धर्म के लिए विनियोग करता है इनमें सब क्या हुआ कर्तृज्ञीन क्रियाफल नहीं होने पर भी आत्मनिपद अन्य अर्थ हो तो इन्हें अर्थ नहीं होगा तो कर्तृज्ञ क्रियाफल नहीं हो तो आत्निपद हुआ शेषात करते पर ये सुख किम कटम करोती ये अर्थ नहीं होने से ये परिसमबद्ध हुआ आत्निपद नहीं हुआ और वो यदि कर्तृज्ञ क्रियाफल है तो आत्वनिप्त हो जाएगा कर्तृज्ञ क्रियाफल नहीं हो तो करोती हुआ जैसे कि उत्कुरुते दिया है के लीट लकार में क्या बनेगा उत्कृत तो लॉट का रूप है लीट में क्या बनेगा उच्र लूट में लिख लो। एक-एक लक प्रथम पुरुष क्वेश्चन का एक एक सब लकार लंका लंका काम होता है लोन में हाँ। लोटे में तो पूरा हो जाएगा ये ये ठीक नहीं हुआ ये तो कैसे तो तो आया क्या <coughs> गुरु तो द हो जाता है तो है करिता दू कर केवल आत्मीपद है क्या उ तो आगे विचारे ना क्या नहीं प्रकृत उद कहा था चल करीता क्या देखा दिया क्या ये क्या तो है क्या है अच्छा देखो पुस्तक देखो पुस्तक मिलता है <laughs> क्या बना उत्कुरुते लीट में क्या बनेगा उत्चक्रे लूट में उत्कर्ता कोई करीता लिखा है सेठ होता है लीट में ईटे होता है सेठ तो उत्कृष्यते बनेगा किस तरह सेट हुआ से उत्कृष्यते लोट में उत्कुरुताम लंग लंग में क्या बनेगा उद कुरु किसने लिखा कुरु तो में कृष्ण लिखा में तो भी उत्कुर्म उत्कृषि क्री स्यूट कृषि गुण होगा क्री को क्यों लिंग से च उत्कृषि लुंग में केव न उद्रीत ह्री ह्रस्वंगसीचिका लोपभुज उच्चकि लिंग में उद क्य क्य न बने अवन रक्षण अनवने रक्षण भिन्नाथ में भुज पालन अभ्यव पालन और भुजन तो अनबन का अर्थ है पालन भिन्न अर्थ में आत्मनिपद होता है ओदन भुंगते ये पालन करता है अनबन अनवन ना से भुंगते हुआ अवन अर्थ हो तो क्या होगा परसमपद अनवन की महिम भुनकती पालन करता है तो परसम पद हुआ अरे पालन भिन्न अर्थ क्या होगा क्या अर्थ होगा भोजन अर्थ हो तो क्या होगा आत्मनिपद होगा ये आत्मनिपद प्रक्रिया अर्थ परसपद प्रक्रिया अनुपराभ्याम क्रिया क्रिया धातु से तो परिसम पद प्राप्त था कर्तृग्रामीण क्रियाफल नहीं हो तो परिसम पद प्राप्त था किस सूत्र से करते तो ये सूत्र किसलिए कर्तृग्रामीण क्रियाफल होने पर भी परिसम पद होगा देखो दिया है कर्तिक च पले और गंधनादुच गंधना गंधनावेक्षापन सेवन सास की जो दिया है समीक्षा होगा अनुपरा से हो जाएगा तो परिचय हो जाएगा और अन्य उपसर्ग उत्कृत प्रकृति आदि में तो आ गया किन्तु अनुपरा से हो जाएगा तो गंधनावेक्षा अपना सेवन साहसिक के अर्थ में भी क्या हो जाएगा परिसीमबद्ध हो जाएगा अनुकरोती परा करोती उपेक्षा करता है अनुकरण करता है अनुकरोति अभिप्रत्यति क्षिप अभिप्रति अति से क्षिप अर्थ धातु से क्षिप प्रेरणे उभयपदी स्वरिते तो भी कृतृज्ञावीन क्रियाफल होने पर भी आत्मनिपद हो जाए परिसम्द हो जाएगा अभिक्षिपति आक्षेप करता अर्थ में प्राद वह बहधातु प्रोक बहु धातु से हो जाएगा परिसम पद ए उभयपति प्रबहति प्रवहते में परसमपद्ध होगा आत्मनिपद नहीं होगा जैसे अभी प्रत्यय अत्यभि है अभिप्रति अति अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अति बनेगा आंग दोगुत क्या होगा क्षिप धातु आक्षिपते हो जाएगा आक्षिपते नहीं होगा आखिपते अभिप्रति अति से क्षिपधातु तो से परस आदि जोड़ दें तो आक्षिपते प्रबहति परेर मृष परिप्रक मिश्र धातु से भी उभयपदी है हो जाएगा परसम पद आत्मनिपद पर, कर्तिक क्रियाफल होने पर भी परसम पद परिमृष्य उभयपदी व्यांगम विनसे रम धातु से आत्मनिपद ये धातु किंतु परसम पद हो जाएगा विरमती आरमति परिरमति सब परसमबद्ध हो जाएगा अन्य हो तो नहीं तो रामते मनेगा उपाच उपसे भी हो जाएगा रम धातु से यज्ञ दत्तम उपरमति में यहाँ उसका अर्थ उप रमयती उपराम कर देता है नीच प्रत्यय होता है हेतुमति के सूत्र से प्रयोजक व्यापार में कहीं कहीं नीच प्रत्यय नहीं करके भी धातु में उस प्रत्यय के अर्थ का अंतर्भाव हो जाता है नीच प्रत्यय नहीं करके भी धातु का अर्थ नीच प्रत्यय करण से जो अर्थ होता है वो अर्थों को अंतर्भाव करके उपरमति का अर्थ ऊपर एक से आया ऊपरमती का अर्थ क्यों हुआ अंतर्भावित न्यर्थो यम अंतर्भावित न्यर्थो यस्मिन जिस धातु में नि प्रत्यय कार्थ प्रयोजक व्यापार अंतर्भूत है वो धातुओं के अंतर्भावित न्यर्थ तो उपरमति भी बनता है तो परस अकर्मक ही किंतु उपरमयती कहेंगे तो सकर्मक होता है यहाँ उपाच कौन से यज्ञ दत्तम उपरमति अर्थात सकर्मक हो गया उपरमति कहा था उपरमयति स्वयं उपरमत होता है तो उपर मते देवदत्त उपर मते हो गया हो जाता है किंतु दूसरे को ऊपर करता है उपरमति का अथ उपरमेयतिपरमयति अर्थ हो उपरमति का उपरमति में निच प्रत्यय का अर्थ निच प्रत्यय नहीं है किंतु निष्प्रत्यय का अर्थों से अंतर्भूत होने से उपरमति का अथ से प्रयोग होता है बहुत स्थान में कहीं कहीं प्रत्यय करते हैं निच प्रत्यय का अर्थ विवक्षित नहीं है ऐसा भी होता है कहीं निष्प्रत्यय नहीं किया निच प्रत्यय निच प्रत्यय करके विवक्षिता नहीं इसे कम होता है नहीं करके विवक्षित अर्थ होता है और एक जैसे भाव प्रत्यय होता है तस्य भाव स्तलु भाव प्रत्यय करके जो अर्थ अर्थ्ञ। व्यवहार होता है कहें के भाव प्रत्यय के बिना भी अर्थ विवक्षा करके शब्द प्रयोग होता है उसमें कहते हैं भाव प्रत्यय के बिना कि भावार्थ विवक्षित जैसे द्वि क्योर द्विवचन ही कवचन द्वि कहोर द्वि दो है, एक एक मिलकर तीन हो गए द्वि कहो हो द्विवचन कैसे मानेगा द्वे केसो बहुवचन होना चाहिए द्वे कहो द्विवचन मतलब द्वि और एक मिलकर दो हुआ दो और एक मिलकर के दो होता है दि और एक मिलकर कितने होगा तो द्वि कयो हो कैसे हुआ द्विताथ द्वित्व एक का एकत्वम तो द्वित्व एक कितने है एकत्व तो एक है दो हो गया तो द्वेको सूत्र में द्वि द्विशब्दकार्थ द्वित्व एक शब्द कार्थ एकत्व तो। इसलिए वृत्ति में दिया द्वित्व एक तो द्विवचन एकवचन सह में द्विवचन एक में एकवचन यहाँ प्रत्यय नहीं करके भी तत्यर्थ विवक्षित है भावार्थ प्रत्यय भावार्थ प्रत्यय नहीं करके भावार्थ विवक्षा करके प्रयोग होता है कहीं कहीं ये उसका ज्ञापक इस सूत्र पाणीन सूत्र का ये ज्ञापक द्वि एक और द्विवचन एक वचन है ये ज्ञापक होता है भावार्थ का प्रत्यय नहीं करने पर भी भावार्थ प्रत्यय विवक्षित है तर्क में आया उपाधि का लक्षण साध्य व्यापकत्व सत्य साधना व्यापकत्व उपाधि उपाधि साधना व्यापकत्व नहीं साध्य का व्यापक साधन तो का अव्यापक उपाधि है साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व उपाधि का लक्षण है उपाधि नहीं तो उपाधित्व अर्थ है साध्य व्यापकत्व तो सत्य साधना व्यापकत्व उपाधित्व तो उपाधि शब्द का अर्थ उपाधित्व तो उपाधि का लक्षण है नहीं तो उपाधि तो साध्य का व्यापक होता है साधन का अव्यापक होता है उपाधि आर्धन से उपाधि होता है धूम का व्यापक वनी का अव्यापक साध्य व्यापक साधना व्यापक उपाधि किंतु पुस्तक में लिखा साध्य व्यापकत्व सी साधना व्यापकत्व उपाधि उपाधि क्या, का शब्द क्या अर्थ करना पड़ेगा उपाधित्वम इति में पद प्रक्रिया भाव कर्म प्रक्रिया भाव कर्म प्रक्रिया में क्या है पहले अभी कर्मणि च भावे कर्म के सूत्र से कहा गया था लकार कर्मणि कर्तरी अरे भावकर्ता जी अकर्मक धातु से लकार में भाव और कर्ता में सकर्म धातु से कर्ता कर्म में किंतु पहले कर्तृविवक्षायाम भूल इति स्थिति से शुरू हुआ कर्त विवक्षा करके दस लकार के रूप बना दिया कर्तृवाच्य में रूप बन गया कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए रूप नहीं बनाए इस प्रक्रिया में भाव कर्म प्रक्रिया भावार्थ में कर्मार्थ में कैसे रूप बनेगा इसकी प्रक्रिया है भू धातु से आत्मनिपद हो सकता है कैसे होगा भूत धातु पर श्रीमती बनता है आत्मनिपद हो जाता है इसमें आत्मनिपद हो जाएगा भाव कर्म नो हो लस्य आत्मनिपदम भाव अर्थ में कर्म अर्थ में लकाराएगा तो आत्मनिपद हो जाएगा भूत धातु से लकार लाएंगे भाव अर्थ में तो लकार पद होगा आत्मनिपदान से क्या प्रत्ये आएगा तो आएगा टिप्त जी नहीं ल से आत्मनिर्पद लकार पद हो जाएगा कर्तृवक्षा में हो गया था अभी कर्मवाच्य भावाच्य बनाएंगे किसी भी धातु पद धातु से तो आत्मनिपद प्रत्य आएंगे ही परिस धातु जो कर्तृवाच्य में है उनसे भी भावार्थ में कर्म में बनाएंगे तो आत्मनिपद प्रत्य आएंगे लकार के स्थान पर आत्मनिपद होगा आत्मनिपद कौन है तंग आन आवात्मा पदम तंग आन आएंगे सार्वधातु के यक धातुर्क भाव कर्म वाचिनी सार्वधातु के भाव हाँ कर्तर सप होता था कर्तरी कर्तरीवाच्य में सप होगा भाववाच्य में कर्म वाच्य में कर्तरी सप लगेगा नहीं लगेगा तो कर्त अर्थ में तो यहाँ लगेगा सार्वधातु के यक भाव कर्मवार हो तो सार्वधातु के परे हो तो यक हो जाएगा धातु से यक होगा सप यक भाव कर्मवाची नहीं सार्वधातु के सार्वधातुल कार्य में सप होता था ये सार्वधातुल कार्य में लगेगा किंतु प्रत्यय क्या होगा यक भू धातु से तो आएगा त तो अनुपर्य कर्त्य प्राप्त नहीं बताओ कर्त्य प्राप्त नहीं क्योंकि कर्तृवाच्य नहीं है ये तो भाववाच्य है तो सूत्र गया सार्वधातु के यक भूय तू य त होने के बाद टित आत्व ने पदा नाम टेरे क्या रो बनेगा भूय ते भाव क्या है भाव कर्म या भू धातु सकर्म क्या अकर्म के अकर्म को भू धातु से करते तो हो गया था अभी क्या चलेगा भाव में भाव क्या है भाव क्रिया क्रिया है भाव धातु का अर्थ जो क्रिया है क्रिया यदि है तो साक्ष भावार्थ कलकार अनुद्यते जो धातु का अर्थ क्रिया है भावार्थ लकार से उसका अनुवाद किया जाता है भू अगर त तो, भू का अर्थ जो है भाव क्रिया व्यापार फिर त तो क्यों करेंगे भू का जो अर्थ उसी अर्थ का अनुवाद किया जाता है त तो, तो के द्वारा भावार्थ लकार तो है उसका अनुवाद वही अर्थ होता है अभी भावक्रिया पहले आया था युष्मपपदे समान अधिकरण स्थानीन मध्यम हो फिर अस्मद्यूप उत्तम युष्मपपद हो समानधिकरण हो क्रिया के साथ कभी युष्म शब्द का अर्थ कभी क्रिया होगी यस्मा शब्द का अर्थ अस्मत शब्द का अर्थ क्रिया व्यापार है नहीं इसलिए युष्मानिकरण अभावत् भाव है क्रिया व्यापार है शब्द का अर्थ अस्मत शब्द का अर्थ क्रिया नहीं होने से समानधिकरण नहीं होगा नहीं होगा तो इसमद पद पदे समानाधिकरण स्थानीय भी मध्यम सूत्र नहीं लगेगा अस्मद उत्तम भी नहीं लगेगा अर्थात तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होगा तो साथ शेषात साथ कर्तरी दिया है शेषात कर्तरी नहीं पड़ता नहीं शेष प्रथम शेष प्रथम होगा प्रथम पुरुष हो जाएगा इसमें केवल प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा भाववाच्य में मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा कि नहीं असुविधा है भागार थेल में अभी मध्यम पुष्छ उत्तर तो पृष्ठ है केवल प्रथम पुरुष का प्रयोग उसे भी थी वाच्यक्रिया या अद्रव्य रूप द्विप्वाद प्रतीतेर न द्विवचनादि कि एक वचन में वो सरगत <coughs> तिंग प्रत्यय यहाँ किसी अर्थ में है भावार्थ में तिंगवाच्य क्या है भाव क्रिया त्रिंगवाच्य क्रिया द्रव्य है क्या लिंग संख्या अन्वय जिसमें होगा वो द्रव्य हो क्रिया में लिंग संख्या अन्वय नहीं है व्यापार में द्रव्य नहीं है घट द्रव्य है घट में क्रिया होगी क्रिया में कोई लिंग संख्या नहीं व्यापार में क्रिया शब्द में ले स्त्रीलिंग क्रिया शब्द व्यापार स्वयं लिंग संख्या नहीं उनसे द्रव्य नहीं है द्रव्य नहीं होने से क्या होगा संख्या उसमें रहेगी द्रव्य में संख्या रहती व्यापार में क्रिया में संख्या नहीं है तो द्वितीय बहुत्व संख्या की प्रतीति नहीं होती है जिसमें द्वितीय संख्या नहीं बहुत्व संख्या नहीं उसमें एक संख्या रहेगी क्या व्यापार में संख्या नहीं रहती तो संख्या भी किस रहेगी यदि द्वितीय संख्या नहीं रहती बहुत संख्या भी नहीं है तो एक संख्या किस रहेगी एक संख्या भी नहीं रहती है तो द्विवचन बहुवचन तो प्रयोग नहीं होगा तो फिर एक कैसे होगा जो सूत्र है द्वि क्विवचने एक एकवचने, बहुसु बहुवचनम भाष्यकार ने कहा है महाभाष्यन्नी ने, वचनम उत्सर्गत कर एक एक सूत्र है जो सूत्र था महर्षि महर्षिका द्वि एक द्विवचन एक वचने बहुशु बहुचनम महावाश्यकार ने पतंजलि महर्षि ने कहा एक वचनम उत्सर्गतः कर एक सूत्र बनाया एक वचनम दिवसु द्विवचन बहुवचने सामान्य एक वचन एकत्व के लिए नहीं कहीं भी एकवचन प्राप्त हो जाएगा एकत्व संख्या के लिए नहीं एकत्व संख्या हो अथवा नहीं हो एक प्राप्त हो जाएगा और द्वित संख्या तो द्विवचन बहुत संख्या तो बहुवचन जहाँ द्वितीयभुत संख्या नहीं है और द्विवचन या बहुवचन होगा एक वचन हो जाएगा क्योंकि उसमें एकत्र संख्या की आवश्यकता नहीं इसलिए उसको दिया किंतु एक वचन में वो उत्सर्गत तो है सामान्यतः सा एक वचन होता है संख्या के यदि बिना इसलिए यहाँ एक वचन का ही प्रयोग होगा द्विवचन बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा या उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा द्विवचन या बहुवचन एक वचन तो एक लकार में कितने रूपये बनेगा एक लकार में एक रूपये कितना अच्छा है <laughs> एक लकार में एक रुपये भूयते बन गया भूयते चैत्र भवती स भवती भवती अहम भवामी ये कर्तृवाची है जो भा कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है कर्ता उक्त होने से तृतीया नहीं हुई अनुत कर्तरी तृतीया होती उतोन से धातु से प्रथमा हो गई किंतु भूयते में कर्तृवाची है क्या तो लकार के द्वारा कर्ता उक्त तो है कर्ता उक्त तो नहीं हो तो कर्ता में क्या भी होती होगी तृतीया क्या सूत्र कर्तिक कर्णो तृतीया अनुत कर्तरी तृतीया होती है तो क्या कहेंगे चैत्र भूय तेन भूय मैं भूयते सर्व भुयते। कर्ता तेज प्रथम पुरुषों मध्यम पुरुषो उत्तम पुरुष होकरवचनो दिवचनो बहुवचनो एक भुयते। भूयते भुयते, भूयते भुयते भूयते सर्वे मया भुयते, भूयते अवाभ्याम भूयते अस्माभि भूयते जितने भी प्रयोग करो बालक ही भूयते भूयते एक लोकार हो गया एक रुको लीट में क्या बनेगा बबू वे कर बोलते हो ना <laughs> तो या मया अनिश्च भूयते बबू वे कैसे होगा लिटस तो जो रे सीरेज भू के आगे आएगा न लत्स आएगा ए भू अगर ए भूख अगर ए आने पर क्या चलेगा ऐ लिट्टी धातु और अन्य व्यास द्वित्य हो जाएगा द्वित हो जाता पहले भू बुक लूंग लिटो नहीं होता है भू बुंग लूंग लिटो भू का गम होगा उसके बाद द्वित्य होगा लिट्टी धातु और अन्य भय अभ्यास कार्य हो जाएगा अलाय से सभ्यास चर्च भवते रह अभ्यास में क्या रहेगा बा बा बू बे बबू वे क्या बना बबू वे उभंग सूत्र से हुआ उभंग नहीं हुआ बबू वे भू के बबू वे बबू वे दिवस जन क्या बनेगा नहीं बनेगा स बबू बे ते तो न ते न बबुए सर्वे बबू वे ऐसा बनिया लूट लक आने पर भू अग्रेता है भू अग्रेता आतने पदे लुट प्रथम से तो ड आ यहाँ सूत्र लगे सीच सीट ताशीषु भावकर्मणु रूप दिशे झनगृह दिशा वा चीण सत्रह को बताएँगे फिर ये भाववाच्य में भाववाच्य में लेक लकार में एक रूप बनेगा किंतु कर्मवाच्य होगा तो सब हो जाए भू धातु तो, तो अकर्म के ही अनु जोड़ देंगे तो क्या होगा मार बताए अनुभवती ये सकर्म का हो गया चैत्र अनुभवती सुखम अनुभवती दुखम अनुभवती घटम अनुभवती अनु जोड़ दिया तो सकर्मक हो गया यदि अनुभवती धातु है इसका भाववाच्य बनेगा या कर्मवाच्य बनेगा कर्मवाच्य बनेगा सकर्मक होने से भाववाच्य नहीं सकर्मक धातु के से कर्तरी कर्मणि कर्तरी तो हो गया था अनुभवती का कर्त कर्तरी तो हो गया था आगे क्या बनेगा कर्मणि कर्मणी क्या बनेगा अनुभूयते घट अन अनुभूयते दो घटे देखते तो क्या कहेंगे घटौ अनुभूत दिवोचन बनेगा बहुत घट देखते हो तो। घटा अनुभूयते ये कर्मणि नहीं है कर्मवास्य में कर्म प्रथमा तो है जाएगा कर्म उक्त हो गया कर्मवाच्य के द्वारा इसलिए कर्म में प्रथम है घट अनुभुयते घटौ अनुभूयते घटा अनुभूयंते इसी प्रकार अहम वां पश् अभवामी कर्तृपाच कर्म केस मै अयसेसे मध्यम पुरुष बनेगा देखो से युवा अहम् अयधे अनुभवसि मनुभवसी मा अनुभवसि अहम अनुभूये हम तो न आवाम अनुभूया वह वयम अनुभूया महे ये कर्म वचे भावाचे हुआ कर्माच्य किस लक लट लकारी में किस पुरुष में बना तीनों पुरुष में किस वचन में कैसे रूप बना बोलो अनुभूयाते बोलो अनुभूयाते अनुभू के साथ क्या बोलेंगे वाक्य रचना करो अनुभू अहम अनुभू उसका क्या अर्थ है कर्म कौन है इसमें कर्म क्या है अहम अनुभूय में कर्म अहम कर्ता क्या होगा कर्ता क्या है कर्ता क्या है सा तो नहीं एक बताओ कोई नहीं एक एक साथ तो बोलो करता है क्या करेंगे करता है नहीं किसे होगा <laughs> <laughs> कर्म है और क्रिया है करता नहीं भी करता है न क्रिया है हो जाएगी है हाँ ये तृतीया करना है यही तो या तेना सर्वे ही कोई हो तृतीया भी होती अहम अनुभव ये अभूयते कर्ता कौन होगा अनुभूय का कर्ता कौन होगा मया, तोया सर्वे सर्वूयते कर्म क्या है मैं अ कर्म क्या है हाँ स होगा स अनुभूय अथवा घट अन घट अन अनुभूयते पुष्पमु एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन होगा अनुभूय तो कर्म होगा प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता किस पुरुष होगा कर्ता किस पुरुष होगा तृतीय किस पुरुष हो सकता है तेनालीराम अनुभूय से मैं अनुभूयते तेन अनुभूयतेया अनुभूत मया अनुभूयते घट अनुभ्यते मैं अन्भूयते तवयायत तेनाते सर्वरुभते कि पुष्प अनुभूयत एक वचन कर्म एक होगा कर्ता कितने है कर्मवाच्य में क्रिया को देख करके कर्ता कितने नहीं कह सकते एक हो सकता दो हो सकता अनेक हो सकते हैं एक पुष्प सर्वरुभते त्वया अनुभूयते मया अनुभूयते किम एकम पुष्प कर्तृवाच्य में क्रिया को देख करके कर्ता पता चल जाएगा भवंती कर्ता कितने है बहुते एक नहीं भवंती का कर्ता बहुत बहुते कौन सा पुरुष होगा मध्यम पुरुष होगा उत्तम पुरुष होगा प्रथम पुरुष होगा क्या उसका करता है कि जोड़ो भवंती का कर्ता क्या होगा ते भवंती और क्या है बालका हाँ भवंती क्या कोई हो जाता है कि कर्ता भवंती सुनना तो कर्ता भूत ही अरे भूयते सुनना तो कर्ता कितने है? एक है? नहीं एक वह को वर्षता है भूयते थया भूयते भूयते सर्वे भूयते एक वचन है किंतु कर्म कितने भूयत में नहीं भूयत में कर्म नहीं है भाव और कर्म किसमें होगा अनुभूयते अनुभत में, में कर्ता कितने है कर्ता निश्चित नहीं कर्म? एक है कर्म एक सर्वैर्यते तया तो अनुभूयते मैं अनुभूयते दृश्यते अनुभूयते कर्म कितने है एक पुष्प है पुष्पे क्या कहेंगे अनुभूयते अर्ता कौन है क्या कहेंगे तो नहीं ये शब्द बोलो तो या मया सर्व कुश तो मैं तेनाली पुष्पे पुष्पे अनुभुयेते अनुभूत या मैं सर्व क्योंकि कर्मवाची तो कर्म दो है किंतु कर्ता कितने वसते